माँ की बातें थरियो बाला देवी रात के लगभग साढ़े आठ बजे थे आज जाकर देखा तो माँ उस समय मंदिर के उत्तरी रास्ते की ओर के बरामदे में अंधकार में बैठी जप कर रही हैं बगल के कमरे में हम लोगों के बैठने के थोड़ी देर बाद माँ उठकर आई और मुस्कुराते हुए बोली आई हो बेटी आओ मैं हाँ माँ आज हम दोनों बहनें आई हैं आरती हो गई है क्या माँ अभी तक नहीं हुई तुम लोग आरती देखो मैं आती हूँ आरती आरंभ हुई बहुत सी महिलाएं मंदिर में जप करने बैठी आरती समाप्त होने के बाद हम प्रणाम करने के बाद माँ से मिलने बगल के कमरे में गई यहाँ आने पर एक क्षण के लिए भी माँ को दृष्टि से दूर रखने की इच्छा नहीं होती थोड़ी देर बाद माँ निकट आकर बैठी एक वृद्धा एक अन्य जन से एक एक भजन सीख रही थी उसे सुनकर माँ बोली हाँ वह जो सिखाएगी दो पंक्तियाँ बोलकर उसके बाद की दो पंक्तियाँ छोड़कर बोलेगी आहा भजन तो वे ठाकुर ही गाया करते थे भजन के ऊपर मानो उतराते थे उसी गाने से कान भरे हुए हैं आजकल जो भजन होते हैं उन्हें सुनना पड़ता है इसीलिए सुनती हूँ और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का क्या ही पंचम सुर था अमेरिका जाने के पहले घुसुड़ी के मकान में आकर मुझे भजन सुना गया था उसने कहा था माँ यदि मनुष्य होकर लौट सका तभी वापस आऊँगा नहीं तो बस हो गया मैंने कहा यह क्या कहते हो इस पर बोला नहीं नहीं आपके आशीर्वाद से शीघ्र ही लौटूंगा। और गिरीश बाबू भी अभी कुछ दिनों पूर्व ही भजन सुना गए बड़ा सुंदर गाते थे उसी समय राधु के माँ को अपने पास आकर सोने के लिए कहने पर उन्होंने कहा तुम जाकर सो जाओ ना आह ये लोग कितनी दूर से आई हैं मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठूं तो भी राधु को न छोड़ते देखकर मैंने कहा अच्छा माँ तो उसी कमरे मंदिर में चलिए ना लेट जाइएगा माँ बोली तो फिर तुम लोग भी चलो हम भी गए मां लेटी लेटी बातें करने लगी और मैं उन्हें हवा करने लगी थोड़ी देर बाद मां ने कहा अब काफ़ी ठंडा हो गया है और जरूरत नहीं तब मैं उनके पाँव पर हाथ फैलने लगी एक वृद्धा एक अन्य जन को योग शास्त्र का षठ चक्र भेद तथा विभिन्न पद्मों के बीच मंत्रादि के संबंध में कुछ बता रही थी गुलाब माँ ने कहा इन बीज मंत्रों आदि को इस प्रकार नहीं बताना चाहिए तो भी वे बोलती रहीं। माँ ने यह सुनकर हंसते हुए मुझसे कहा ठाकुर ने अपने हाथ से कुल कुंडलिनी षटचक्र आदि के रेखा चित्र बनाकर मुझे दिखा दिए थे मैंने पूछा वह कहाँ है माँ माँ आहा बेटी इतना सब होगा यह क्या मैं तब जानती थी वह न जाने कहाँ खो गया फिर मिला नहीं रात के लगभग ग्यारह बजे थे हम लोगों के प्रणाम करके विदा लेते समय माँ दुर्गा दुर्गा कहकर आशीर्वाद देती हुई उठ बैठी निकलने के पूर्व वे हमें एकांत में बुलाकर बोली देखो बेटी पति पत्नी में एक मत हो तभी धर्म लाभ होता है